श्री रामकृष्ण वचनामृत 22 अक्टूबर अठारह परिच्छेद एक अवतार तथा जीव श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति तुम कुछ कहो यह डॉक्टर अवतार नहीं मान रहा है ईशान जी अब क्या विचार करूँ विचार अब नहीं सुहाता श्री रामकृष्ण विरक्ति से क्यों यशार बात भी नहीं कहोगे ईशान डॉक्टर से अहंकार के कारण हम लोगों में विश्वास कम है काग भुसुंडी ने श्री रामचंद्र जी को पहले अवतार नहीं माना था अंत में जब चंद्रलोक देवलोक और कैलाश में उसने भ्रमण करके देखा कि राम के हाथ से उसका किसी प्रकार निस्तार ही नहीं हो रहा है तब खुद वह राम की शरण में आया राम उसे पकड़कर निगल गए भूसुंडी ने तब देखा कि वह अपने पेड़ ही पर बैठा हुआ है उसका अहंकार जब चूर्ण हो गया तब उसने समझा कि राम देखने में तो मनुष्य की तरह है परंतु ब्रह्मांड उनके उदर में समाया हुआ है उन्हीं के पेट में आकाश चंद्र सूर्य नक्षत्र समुद्र पर्वत जीव जंतु पेड़ पौधे आदि हैं श्री रामकृष्ण डॉक्टर से इतना समझना ही मुश्किल है कि वे ही स्वराट हैं और वे ही विराट हैं जिनकी नित्यता है उन्हीं की लीला भी है वे आदमी नहीं हो सकते यह बात क्या हम अपनी क्षुद्र बुद्धि द्वारा कह सकते हैं हमारी क्षुद्र बुद्धि में क्या इन सब बातों की धारणा हो सकती है एक शेर भर के लोटे में क्या चार शेर दूध समा सकता है इसलिए जिन साधु और महात्माओं ने ईश्वर को प्राप्त कर लिया है उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए साधु महात्मा ईश्वर की ही चिंता लेकर रहते हैं जैसे वकील मुकदमे की चिंता लेकर क्या काकभूषिंडी की बात पर तुम्हें विश्वास होता है डॉक्टर जितना अच्छा है उतने पर मैंने विश्वास कर लिया पकड़ में आ जाने से ही हुआ फिर कोई शिकायत नहीं रहती परंतु राम को कैसे हम अवतार माने पहले बाली का वज देखो छिपकर चोर की तरह तीर चलाकर उसे मारा यह तो मनुष्य का काम है ईश्वर का कैसे कहा जाए गिरीश घोष महाशय यह काम ईश्वर ही कर सकते हैं डॉक्टर फिर देखो सीता का परित्याग गिरीश घोष महाशय यह काम भी ईश्वर ही कर सकते हैं आदमी नहीं ईशान डॉक्टर से आप अवतार क्यों नहीं मानते अभी तो आपने कहा जिन्होंने नाना रूपों की सृष्टि की है वे साकार हैं जिन्होंने मन की सृष्टि की है वे निराकार हैं अभी अभी तो आपने कहा ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है श्री रामकृष्ण हंसते हुए ईश्वर अवतार ले सकते हैं यह बात इनके साइंस विज्ञान में नहीं जो है फिर भला कैसे विश्वास हो सब हंसते हैं एक कहानी सुनो किसी ने आकर कहा अरे उस टोले में मैं देखकर आ रहा हूँ अमुक का घर धसकर बैठ गया है जिससे उसने यह बात कही वह अंग्रेजी पढ़ा हुआ था उसने कहा ठहरो जरा अखबार देख लो अखबार उलट पुलट पुलट कर उसने देखा वहाँ कहीं कुछ न था तब उसने कहा चलो जी तुम्हारी बात का हमने विश्वास नहीं कहाँ घर के धंस कर बैठ जाने की बात अखबार में तो नहीं लिखी है यह सब झूठ खबर है सब हंसे गिरीस डॉक्टर से आपको कृष्ण को तो अवतार मानना ही होगा आपको मैं उन्हें आदमी नहीं मानने दूंगा कहिए डेमन और गॉड शैतान है या ईश्वर श्री राम कृष्ण। सरल हुए बिना जल्दी किसी को ईश्वर पर विश्वास नहीं होता विषय बुद्धि से ईश्वर बहुत दूर है विषय बुद्धि के रहते अनेक प्रकार के संशय होता है और अनेक तरह के अहंकार आ जाते हैं पांडित्य का अहंकार धन का अहंकार आदि आदि परंतु ये डॉक्टर सरल हैं गिरीश डॉक्टर से महाशय आप क्या कहते हैं टेढ़ों को क्या कभी ज्ञान हो सकता है डॉक्टर राम कहो ऐसा भी कभी हो सकता है श्री राम कृष्ण सेन कितना सरल था एक दिन वहाँ दक्षिणेश्वर काली मंदिर गया था अति अतिथिशाला देख कर दिन के चार बजे उसने पूछा क्यों जी अतिथि और कंगालों को कब भोजन दिया जाएगा विश्वास जितना बढ़ेगा ज्ञान उतना ही बढ़ना बढ़ता जाएगा जो गौ चुन चुन कर घास चरती है उसकी दूध की धार खूब नहीं फूटती और जो गौ लत, लता पत्ता घास फूस चोकर भूसा आदि सब कुछ पेट में भर लेती है उसकी धार नहीं टूटती घर घर खूब दूध देती है सब हँसते हैं बालक की तरह जब तक विश्वास नहीं होता तब तक ईश्वर नहीं मिलते माता ने कह दिया है वह तेरा दादा है बस बालक को सोलहों आने विश्वास हो गया कि वह मेरा दादा है माता ने कह दिया उस कमरे में हवा रहता है बालक सोलहो आने विश्वास करता है कि सचमुच उस कमरे में हवा रहता है इस तरह बालक जैसा विश्वास देखकर ही ईश्वर को दया उत्पन्न होती है संसार बुद्धि से वह नहीं मिलते डॉक्टर भक्तों से जो कुछ सामने आया वही खाकर गौ का दूध बनना अच्छी बात नहीं मेरे एक गौ थी उसके आगे इसी तरह सब कुछ डाल दिया जाता था अंत में मैं सख्त बीमार हो गया तब सोचा कि इसका कारण क्या है बड़ी ढूंढ तलाश के बाद पता चल गया कि गौ कितनी ही ऐसी वैसी चीज़ें खा गई थी तब बड़ी आफत हुई मुझे लखनऊ जाना पड़ा अंत तक बारह रुपयों पर पानी फिर गया सब लोग बड़े ज़ोर से हंसे किससे क्या हो जाता है कुछ कहा नहीं जाता पाका पाड़ा के बाबुओं के यहाँ सात साल की एक लड़की बीमार पड़ी उसे कुकर खाँसी आती थी मैं देखने के लिए गया बीमारी के कारण का पता मुझे किसी तरह नहीं मिल रहा था अंत में पता चला वह गधी भीग गई थी जिसका दूध वह लड़की पीती थी सब हंसते हैं श्री राम कहते क्या हो इमली के पेड़ के नीचे से मेरी गाड़ी निकल गई थी इससे मेरा हाजमा बिगड़ गया था सब हंसे डॉक्टर हंसते हंसते जहाज के कप्तान को बड़े ज़ोर से सिर दर्द हो रहा था तब डॉक्टरों ने सलाह करके जहाज को दवा ब्लिस्टर लगा दी सब हंसते हैं